वैभव का योजना इस प्रकार से बात बने। वही वैभव होता है मां जागृति का और अपराध का वैभव होता है। बात नस्सी है इसमें ज्यादा विश्लेषण की जरूरत है बताओ कुछ लोगों तो है ही को तो शिविर तो में हो गया इतनी ज्यादा तो तो तो तो तो इसके लिए ऐसा नहीं है ज्यादा विश्लेषण क्या बोले ठीक है दादा ये इसके लिए कोई मिसाल की जरूरत नहीं है सभी को इंगित होने वाली बात है हम कई जितने भी बात सोचते हैं विधि के वो हमारा परंपरा बनती है अपराध के वो हमारा परंपरा बनता नहीं कुछ लोग स्वीकारते हैं अपराध को परिवार के रूप में या समुदाय के रूप में कुछ अपराधों को स्वीकारते हैं कुछ अपराधों को स्वीकारते भी नहीं है ऐसा बात देखने को मिला तो ये कोई अपराध विधि परंपरा नहीं बन सकती है विधि ही एकमात्र गति है जो निरंतर परंपरा बनती है विधि का बनता है तो विधि का नाम ही है समाधान समाधान पूर्वक हम परंपरा को पाते हैं समस्याओं का परंपरा हम पाते नहीं परम्परा का रूप में हो नहीं पाता यही बात आज तक देखने को मिली है सर्वेक्षण में यही निकलती है इस आधार पर अपराध पर अपराध प्रवृत्तियां मानव के लिए निषेध माना गया ठीक है इसमें से हम ये बात आकलित हुई हमारा यह सर्वेक्षण में मनुष्य वह नदिकाल से ईश्वरवादी विधि से चलकर अत्याधुनिक युग तक पहुंचते तक सन 2000 तक जो अपने कर्तूत से धरती को बीमार बना दिया धरती बीमार होने के बाद मानव कहां रहेगा यह प्रश्न आती है उसका उत्तर में यह आता है मानव यदि मानव चेतना में यदि पहुंचता है धरती के साथ अपराध प्रवृत्ति रुक सकती है धरती अपने में स्वस्थ हो सकती है और मानव सदा सदा के लिए इस धरती पर रह सकता है जागृत मानव परम्परा के रूप ऐसा हमारा दृष्टिकोण में आएगा विचार में आए ज्ञान में आए विवेक में आए आवश्यकता के रूप में हमने अनुभव किया तब तो मानव के समक्ष ऐसे प्रस्ताव रखने के लिए शुरूआत किया ये करना ठीक है वह गलत हुआ आप लोग जज करेंगे ठीक है ये तीसरा ये ऐसे स्वराज्य व्यवस्था में ये बात की तय अपराध मुक्त परम्परा बनती है ठीक है ऐसा परंपरा जरूरत है कि नहीं सोचिए वो अपराध परंपरा से मुक्त परम्परा यदि होना है ग्राम स्वराज्य योजना साकार होना ही है आज हो चाहे कल हो ठीक है आगे अगला दिन जो सफलता के सूचक जो यो तीन योजनाएं बताई हैं इनकी सफलता के सूचक क्या है अभी जैसा शिक्षा संस्कार योजना का सूचक क्या है भाई अपराध मुक्त होना की मानसिकता है ना और बाकी न्याय सुरक्षा क्या है भाई अपराध मुक्त कार्य का प्रमाण न्याय सुरक्षा का क्या मतलब अपराध मुक्त कार्य प्रणालियों का प्रमाण ठीक है उत्पादन कार्य का क्या मतलब है जागरूक मानव परिवार में आवश्यकता है पहचानने में आती है और कहीं भी आवश्यकताएं निर्धारित नहीं हो पाते हैं है। और परिवार में जागृत मानव परिवार जब माने हर मानव जागृत है ऐसा दस व्यक्तियों को एक परिवार मान लिया जाए ऐसे परिवार में आवश्यकता निश्चित होती सुनिश्चित होती और जितना आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन कर लिया इसको हम मानते हैं आवश्यकता पूरा ठीक है जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना वो समृद्धि का कारण हुआ ये कहा कैसा शुरू होती है समाधानपूर्ण मानसिकता से आवश्यकताएं निश्चित होते अन्यथा समस्याग्रस्त मानसिकता में आवश्यकताएं अनंत होते ठीक है।, है अभी जो अर्थशास्त्र में लिखा है आवश्यकता के बारे में अनंत तो आदमी जो है न समझदार होकर के, हो के लिखा है भ्रमित होकर के लिखा है आप स्वयं निश्चय करिए ठीक है ये बात बनता है क्या क्या सूचक है तो शिक्षा समाधान का सूचक है व्यवस्था प्रमाण का सूचक है दो बात हो गई समाधान यदि उत्पादन समृद्धि का सूचक है और विनिमय जो हमारे जो लाभान्व मुक्त प्रमाण का सूचक है विनिमय क्या है लाभान्व मुक्त लेनदेन का सूचक चारों स्वास्थ्य संयम हमारा जागृति को प्रमाणित करने का सूचक जीवन जागृति को प्रमाणित करने का सूचक है स्वास्थ्य संयम इस ढंग से पांचों आयामों का सूचक बनती है इस ढंग से हम इस बात पर स्वीकृति होती है सब इसमें हम पारंगत होने के लिए प्रवेश कर सकते हैं उसका मूल वस्तु है समझदारी ही है समझदारी का तीन आयाम बताया तीनों आयामों में हम पारंगत होने के बाद प्रमाणित करने के बाद हम मानव चेतना में जीने का प्रमाण होता है जय हो मंगल हो कल जय हो नहीं अभी नहीं अभी नहीं कहे जाए मंगल हो कल्याण हो अभी नहीं बना अभी भी हो बाद में बने <laughs> मुझमें क्या निश्चयन होता है ये पूछ रहे हैं ठीक है न मुझमें यह निश्चयन होता है ये शुभ लक्षण है पहला बात अब इसमें इसके आगे चलते हैं शुभ लक्षण के साथ शुभ विचार का कारण यदि ये शुभ लक्षण है आगे यदि कुछ सोच मत के लिए चलते हैं हमारा शुभ कार्य का शुरुआत तो शुरुआत में हम सोच विचार में रहते ही हैं उसके बाद ही कार्य व्यवहार करते हैं तो सोच विचार में यदि ये पूरा आता है हम इस पूरे दर्शन विचार शास्त्रों में हम पारंगत हो ही जाएंगे उसमें थोड़ा देर समय लगाना पड़ता है तो वैश्विकी बातों में बहुत सारा समय लगाया तो सार्थक नहीं भी लगाया जाए ऐसा मेरा प्रस्ताव है उसको लेकर के उसको प्रस्तुत करते हुए मैं आशा करूंगा, अभी जो अपन बैठे हैं, इसमें सर्वाधिक लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी कल जो है ना, अभी आज से अधिक प्रमाणित होने वाले व्यक्तियों का संख्या बढ़ेगी पहले फलस्व धरती स्वर्गों की मानव देवता होगा है ना मानव धर्म अर्थात सुख सर्वाधिक व्यक्तियों में प्रमाणित होगी और नित्य शुभ होगा ऐसा मेरा भविष्यवाणी का था ठीक है यहां तक पहला किस्से शुरू करेंगे ये जो ये तो शिक्षा की तो प्रथम तो कक्षा से शुरुआत भी। एक विधि अभी जो रायपुर में अपन लोग प्रयत्न कर रहे हैं और स्नातक कक्षा से शुरुआत एक तो शुरू करने की बात किया है अभी रायपुर की घटना में जो बात हुई अभी उसमें स्नातक कक्षा से औपचारिक शिक्षा के रूप में दर्शन विचार को स्वीकारा गया है ठीक है ये बात हुई अभी बारहवीं कक्षा तक हमको सिलबंस बना करके पाठ्य पुस्तिका बना करके पढ़ाना ही होगा इसे अमृतमय वेला में यहां उपस्थित हुए हैं आप हमारा मिलन सदा सदा के लिए उपकारी हो सुखद हो सुंदर हो सौभाग्यशाली हो सदा सदा शुभ हो ये मेरा शुभ कामना। इसके तहत मैं हम अभी जो कुछ भी कहने जा रहा हूं इसी अर्थ को समर्थन के लिए ये प्रस्तुति होगी अभी जो शुभ कामना किया है इसके समर्थन में ही ये सारी बात होगी ये आपसे पहले अनुनि विनयी करना चाहते अभी, अभी हमको प्रस्तुत करना है अध्ययन अध्ययन का महत्व पहले अध्ययन और अध्ययन का महत्व दो भाग करना अध्ययन के मुद्दे पर मैंने जो अनुभव किया है वो है हम अक्षर को पढ़ना शब्दों को पढ़ना अथवा वाक्यों को पढ़ना अध्ययन नहीं है पहले बात ये शब्दों को पठन पथ, ही कहलाया है पूरा का पूरा उसका कारण क्या हुआ हम लोग ऐसे परिवार में शरीर यात्रा को शुरू किए जहां लाखों ऋचाओं को मुखस्त करके हम वापस बोल के दिखाए हैं लाखों ऋचाओं को इसे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता ये सब बोलने के बाद भी हम संसार के लिए कोई एक सूत्र सर्वमानव के लिए सर्व शुभ के लिए एक सूत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाए यही कष्ट को मिटाने के लिए हम सारा, सारा प्रयत्न पचास वर्ष किए हैं थोड़ा समय इसमें लगाए पचास वर्ष हम लगाए हैं। इन पचास वर्ष का जो अनुभव है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं अध्ययन क्या होता है अध्ययन की महत्व क्या होता है ये बात कहना चाह रहे हैं अध्ययन का मतलब होता है हर शब्दों का एक अर्थ होता है किसी भाषा में हो संसार में अनेक भाषाएं तैयार किया है भाषा तैयार करने के मूल में कहीं न कहीं सत्य भाषा है ये अर्थ निकलती है भाषा के मूल में यदि अर्थ निकालने जाएंगे किसी भाषा में संसार में कितने प्रकार की भाषा पैदा हुआ है सबके मूल में भाषा शब्द से यदि अर्थ निकालेंगे तो यही निकलता है सत्य भाषना चाहिए सच्चाई दूसरों तक पहुंचना चाहिए दूसरों दुश, के अंतकरण में सच्चाई प्रवेश होना चाहिए ये बात भाषा के अर्थ में हमको इंगित आता है ये अपेक्षा सब में है जैसा हम भाषा आपसे सुनेंगे कोई सच्चाई हम हमको मालूम होगा ऐसा मेरा अपेक्षा है मुझसे कोई भाषा उनके पास भी यही रखा हुआ है मुझसे कोई सच्चाई सुनने को मिलेगा ये बात बना इसी के आधार पर सारे वेद का रचना हुई तीनों वेद सच्चाई को बताने के लिए प्रतिज्ञा किया सच्चाई के बारे में जाकर के अंत में बताया है, सच्चाई अव्यक्त है अनिर्वच है अनिर्वचनीय है ऐसा बताने अनिर्वचनी का मतलब होता है बताया नहीं जा शब्दों से बताया नहीं जा सकता ऐसा बता दिया बताने के बाद यह कष्ट का कारण हुआ मेरे लिए अब वो सब के लिए हुआ नहीं हुआ यह तो हम नहीं कह सकते मेरे लिए तकलीफ का कारण हुआ वो सत्य भी हो वो सच्चाई भी हो और वो अभिव्यक्त भी हो अनिर्वचनीय भी हो अब बाकी वचनीय क्या होगा बाकी मिथ्या ही होगा ऐसा बात आ गई इसके आधार पर इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम प्रयत्न किया जिसमें हम मैं अपने को सफल मानता हूं ये सबके लिए सफल हुआ ऐसा इंगित होगा या नहीं होगा इस बात को हम नहीं कह सकते आज क्योंकि हम अपने जितने अनुभव किए हैं उसको हम विनयी कर सकता हूं और उसको समझना हर व्यक्ति का एक जिम्मेवारी है या उस वाले में रखे हुए स्वतंत्रता समझे चाहे ना समझे किन्तु ये बात मुझ में स्वीकृति है मैं जो पता लगाया है उसमें सच्चाई को बास में चढ़ के चिल्ला के बोलाया बोला जा सकता है अच्छी तरह से और एक दूसरे को समझ में आएगी ऐसा मेरा विश्वास यहां से मैं शुरू किया उसके आधार पर अध्ययन के मुद्दे में आपको इंगित करना चाहा, हर शब्द का कोई अर्थ होता है वो शब्द नहीं है अर्थ मनुष्य को समझ में आता है दूसरे किसी को समझ में आएगा नहीं पत्थर को हम बोलेंगे अर्थ को समझेगा नहीं शब्द का प्रभाव पत्थर पर भी होता है वनस्पतियों पर भी होता है जानवरों पर भी होता है मनुष्य पर भी होता है मनुष्य पर होने के बाद उसका अर्थक मनुष्य को खोजने की इच्छा है उस शब्द का अर्थ को खोजने की इच्छा बनी हुई है वो इस आधार पर बना है हर मनुष्य में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता प्रभावशील आज पहला हुआ एक बच्चे में भी यह प्रभावशील है कल मरने वाले बुढे में भी यह प्रभावशील है कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता इसी के आधार पर हर मनुष्य का शब्द को ये उसके अर्थ में पहुंचने की इच्छा हर व्यक्ति में बनी हुई ये हमारा कुल मिलाकर के एक दूसरे को अध्ययन को इंगित कराने का श्रोत हमने पता लगाया सर्वप्रथम अध्ययन का श्लोत बना है कि नहीं बना है उसके बारे में सोचना हमारा दायित्व था उसमें हमें पता लगाया हर व्यक्ति में ये पूंजी रखी हुई है क्या पूंजी कुछ भी सुनेगा उसका मतलब क्या है ईश्वर जाने के अधिकार सब में रखा है इन सर्वमानों में रखी हुई ये पूरी को समझ करके मैं अध्ययन होने पर विश्वास किया पुनः और एक बार ये सर्वमान समाधान यदि समस्याओं से मुक्ति दिलाता है तभी समाधान है सत्य वही है निरंतर बना रहता या एक सा बना रहता है अभी उसको अपन थोड़ा सा शोध करने की मुद्दा आती है जैसा सह तो परम सत्य नाम दिया है परम सत्य का मतलब क्या होता है कभी भी व्यापक वस्तु में एक एक वस्तुएं अलग हो नहीं सकते अलग होने की जगह ही नहीं है अलग होने का संभावना नहीं है तौर तरीका नहीं है अलग करने का तौर तरीका भी कहीं नहीं है प्राकृतिक रूप में है ही, ही नहीं है और वैकृतिक रूप में जो कुछ भी मनुष्य प्रयोग करता है मनुष्य का प्रयोग में इसको अलग करने का कोई तरीका नहीं ना हो सकता है ना अभी तक हुआ है इसमें जो इस है ना आदमी इस जी से सहस्तित्व में व्यवस्था को पहचानते हैं मनुष्य जितने भी सहस्तित्व विरोधी काम किया स्वयं अव्यवस्था में फंस गया जितने भी विधि से सहस्तित्व विधि से भिन्न तरीके को अत्यार किया वो समस्याओं से फंसता गया समस्याओं से फंसना दुख का कारण है। लिखा है मैं समाधान बराबर सुख मानव धर्म और समस्या बराबर दुख लिखा है दुख से पीड़ा होता है पीड़ित आदमी कोई स्वयं में स्वस्थ रहना बनता नहीं है दूसरों को उपकार करना बनता नहीं पहले इसको हजम करके देखा जाए पीड़ित आदमी ना तो स्वयं में स्वस्थ रहना ही पाता है दूसरों को उपकार करना स्वप्न में भी नहीं है पीड़ित आदमी अब क्या करेगा कोई जाए दूसरों को परेशानी पैदा करेगा और कुछ नहीं करेगा पीड़ित आदमी दूसरों को पीड़ित करना ही बनता है दूसरा कुछ करना बनता नहीं है ये आपको भी समझ में आता है मुझको भी समझ में आया है अब क्या होगा स्वस्थ आदमी स्वस्थ नहीं रहता है दूसरों को स्वस्थता देने के लिए प्रयत्न करता है ये अपना अपन अभी अनुमान से तो यहां तक पहुंच ही सकते हैं भले प्रपंच संसार में प्रचलित ना हो भले प्रचलित न हो हम इसको अनुमान रूप में स्वीकार कर सकते हैं तो स्वस्थ आदमी स्वयं स्वस्थ रहता ही है संसार को स्वस्थता प्रदान करने के लिए दौड़ता ही है हाथ पैर मारता ही है सफल हो चाहे असफल हो ये आज तक के अच्छे आदमियों का हाथ पैर पटकने का अर्थ में मैं इसको निकाल दिया बहुत अच्छे आदमी लोग संसार को कहीं न कहीं उपकार करने की कोशिश किया है ये कोशिशों में कोई शंका नहीं कोई कृपणता नहीं कोई कभी नहीं सफल होने में आकलित करने पर पता लगता है हम सफल नहीं हो पाए मैं में लिए हुए पूछा उपकार क्या है वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ क्या हुआ अभी जो हम अध्ययन कहते हैं इसमें सर्वप्रथम यह ध्रुवीकरण होता है उपकार क्या है उपकार समझना समझाना पहला उपकार दूसरा उपकार है सीखना सिखाना तीसरा उपकार उपकार है करना कराना ये तीन भाग में बटी है उसमें से सीखना सिखाने के बारे में और करने कराने के बारे में आदमी बहुत कुछ किया है वो समझने समझाने के भाग आधोगा रह गया हम जो कुछ उसका कारण क्या रहा वैदिक ईश्वरवादी विचार से लेकर भौतिकवादी विचार तक हम यह मान के चले हैं करके समझो इसको अच्छी तरह से हृदय में बैठाने की बात है मूल मुद्दे की बात है यह हम आदिकाल से करके समझो विधि से चले जबकि मानव जाति जो है ना करके समझना नहीं है जीव जाति की काम है करके करके चलने वाला करके वो समझता नहीं है चलता है हर काम को जीव पीछे जीव जैसा किया था वो करके ही चलता है मनुष्य को करके समझो कहा गया करने पर कोई समझना नहीं बनता है केवल करना ही बनता है सीखा हुआ को सीखना सीखा हुआ ही बनता है जब उससे कुछ समझ पैदा नहीं होती है सीखा हुआ ही रहता है समझ क्या चीजें पूछा तो छह डिजिट में है ये नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य छह मुद्दे पर बैठा हुआ है पूरा समाज इससे अधिक हो नहीं सकती इससे कम में आदमी होगा नहीं आदमी उपकारी नहीं होगा आदमी होगा नहीं का थोड़ा सा अतिव्याप्ति दोष हो सकता है आदमी उपकारी तो नहीं होगा इसको हम अच्छी तरह से जांचाऊं जी के देखा आदमी इन छह बातों में पारंगत होने की आवश्यकता है इसी का नाम है अध्ययन क्या बात हो गई? नियम अस्तित्व में एक वास्तविकता है नियंत्रण वास्तविकता है संतुलन एक वास्तविकता है न्याय एक वास्तविकता है और धर्म एक वास्तविकता है सत्य एक वास्तविकता है ये वास्तविकता के वास्तविकताओं को हम पूरा ध्यान करना उसमें पारंगत होना प्रमाणित होना तीन स्थितियां हैं उसमें से हम ये सीखे हैं कि वो पठन तक पहुंचे हैं अब समझने तक पहुंचे नहीं है मानव जाति पहुंचा नहीं जब कल भी पहुंचेगा हम समुदाय चेतना में जियेंगे नहीं मानव चेतना में ही जियेंगे समुदाय चेतना जीव चेतना नाम है मानव चेतना सार्वभौम चेतना नाम है <Sapartcause>: इस ढंग से हम सार्वभौम चेतना में जीने के योग्य हो जाते हैं जब भी ये छह बात समझ में आता है इन्हीं छह बातों को समझाने के लिए सारा का सारा प्रयत्न है हमारा उसके लिए पांच सूत्र दिया है ये छह बात है पांच सूत्र में इसको लाए सहस्तित्व को समझना है सहस्तित्व में विकास क्रम को समझना है विकास को समझना है जागृतिक क्रम को समझना है जागृति को समझना है इतने पांच सूत्र में एक छह मुद्दे इंगित कराने की बात की कही है उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी बात करना पड़ा जब पंच सूत्र में समझाने गए, हमारे जो हिन्दी भाषा में तो हमारे मित्र लोग कहे ये किसी को समझ में नहीं आएगा इसको विस्तृत रूप में व्याख्या करना पड़ेगा सूत्रित करना पड़ेगा तब वो दर्शन विचार शास्त्र के रूप में व्यक्त किए हैं वो अपने जगह में है कुल मिलाकर के महिमा क्या हुई अध्ययन का महिमा ये छह मुद्दे समझ में आना है इन छह मुद्दे को समझाने की समझने समझने का क्या प्रमाण समझा पाए ना हम समझे हम समझा नहीं पाते हैं समझने का कोई प्रमाण नहीं समझे हैं उसका प्रमाण है समझाना इस जी से यदि हम कटिबद्ध होते हैं हम उपकार के योग्य हो जाते हैं अब हमारे पास दोनों विधि आई हमारे ही पास में रहने वाले कुछ लोग हैं तो हम समझ गए हमको समझाने की क्या जरूरत है ऐसा कहा। जरूरत इसीलिए है आप प्रमाणित होना हम कहते हैं प्रमाण होने की हमको जरूरत नहीं है तो कहते तुम समझाओ का प्रमाण हुए हैं हम कहते हैं ऐसा प्रडक्शन हो गई थी पैरवल हो गए ऐसा भी हुआ है हमारे, हमारे ये साथ में रहने वालों के बात कर रहा हूं ये भी नहीं है हमारे साथ में न रहने वाले विदेशियों की बात मैं नहीं कर रहा हमारे साथ में रहने वालों के साथ में भी यह वाक्यात गुजरी है ऐसे भी कुछ होते हैं किंतु अधिकांश जो है ना समझाव को समझाने के पक्ष में आ, कुछ समय के बाद यह चलने के बाद अधिकांश जो हैं इससे आशा जगती है संभव है आगे चल करके तभी जो समझाने के पक्ष में नहीं है समझाने के पक्ष में आएंगे ऐसा आशा किया जा सकता महिमा क्या हुई इस अध्ययन का महिमा क्या है वास्तविकता को समझना सत्यता को समझना है ना व यथार्थ को समझना तीन बातें यथार्थ क्या हो गया जैसा जिसका अर्थ हो वो यथार्थ जैसा ये तुलसी वृक्ष है उसका गुणधर्मो को समझना उसका प्रभाव को समझना यथार्थ यथार्थ के बारे में लिखा है वस्तुगत सत्य के रूप में समझता। कोई भी वस्तु होगा उसमें निहित होती है चार बात इकाई के रूप में जितने भी वस्तुए हैं एक एक के रूप में जिसको हम गणना करते हैं उनमें रूप गुण स्वभाव धर्म चार चीज होगी एक के रूप में जिसको हम करना करते हैं। तो व्यापक रूप में जिसको हम पहचानते हैं उसमें व्यापकता महिमा है ही है उसके साथ पारगामीता पारदर्शिता हमने देखा है इस ये महिमा होती है जैसा आप हम बैठे हैं आप हमारे बीच में जो स्थली है ये व्यापक वस्तु का स्थली व्यापक वस्तु ही है ये इसमें इससे हम झेले भी हैं इसमें डूबे भी हैं इसमें भीगे हुए हैं इसका प्रमाण है हमारे में ऊर्जा ऊर्जा संपन्नता बनी हुई है हम बात कर रहा हूं ये ऊर्जा संपन्नता का प्रमाण है हम हम आपके सम जीवित दिखता हूं इन ऊर्जा संपन्नता का प्रमाण है दो प्रमाण इस आधार पर आप हम ऊर्जा सम्पन्न आए इस बात को स्वीकार सकते हैं ऊर्जा संपन्नता वी ऊर्जा ही एक मनुष्य के द्वारा ज्ञान है समझ है समझ के साथ ही मनुष्य ऊर्जा संपन्न है ये महिमा है मनुष्य जो है न अपने आकार में होना पर्याप्त नहीं है समझदारी से संपन्न होने पर ही हम ऊर्जा संपन्न होने का प्रमाण है और मने सत्य में डूबे भीगे हुए हैं इस बात का प्रमाण होता है किस, किस कब होता है यह हम ज्ञान संपन्न होते हैं ज्ञान क्या होता है पूछा कल बताए थे तो अस्तित्व रूपी परम अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान मैं हम परंगत हो जाता हूं तब हम ज्ञान संपन्न हुए उसी की एक भाग है जीवन जीवन ज्ञान होने से हम ज्ञान संपन्न हुए उसी का एक भाग है वह मानवीयतापूर्ण आचरण आचरण का ज्ञान होने पर ज्ञान सम्पन्न हुए इसमें क्या हुआ ज्ञान स्थिति से लेकर ज्ञान व्यवहार तक की छू गया आचरण व्यवहार तक छूता छू इस दल से ज्ञान संपन्न होने की तीन आयाम बताया इन तीनों आयामों में हम जब पारंगत हो जाते हैं प्रमाण हो जाते हैं हम ज्ञान संपन्न हो गए इन तीनों चीजों में पारंगत होते तक हम अभ्यास करेंगे अभ्यास करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास हर छोटे बड़े बड़े बुढ़े बच्चे सबके साथ यह अधिकार रखा हुआ कोई भी अभ्यास कर सकते हैं इस प्रकार से हम ज्ञान संपन्न होना मानव का महिमा है शिक्षा का महिमा क्या है ज्ञान हर मनुष्य में संपन्न होने का क्रिया कलाप का नाम है महिमा अध्ययन का महिमा क्या हुई ज्ञान संपन्न होने का क्रियाकलाप के स्वरूप में प्रमाणित होना ये ही अध्ययन का महिमा ज्ञान संपन्न होना अब अब रह गया वस्तु दूसरा भाग होता है अध्ययन का वस्तु क्या है पूछा वस्तु अभी आपको एक सूत्र रूप में बताया अस्तित्व को पहचान समग्र अस्तित्व को पहचानना है मनुष्य को अध्ययन करना है समग्र अस्तित्व कैसा है इसका अध्ययन पूरा होना मानव का अध्ययन पूरा होना मानव का अध्ययन करने पर शरीर और जीवन को हम समझा शरीर जो है ना ये पंच नवतिक माना जा सकता है भैया दूसरी विधि से कहता कहा जा सकता है रासायनिक द्रव्यों से बनी हुई शरीर रचना रासायनिक द्रव्यों से कैसा बनता है पूछे इसका इतिहास ऐसा बना हुआ है अस्तित्व में सर्वप्रथम पानी एक यौगिक वस्तु है रासायनिक वस्तु पानी में जो मूल वस्तु है वो एक जलन जलने वाला एक जलाने वाला ये दोनों मिलकर के प्याग बुझाने वाले हो गए जो कि दोनों वस्तु में एक गुण नहीं था ये तीसरे गुण आ गए इससे क्या होता है योगिक विधि से तीसरे गुण पैदा हो सकता है एक अपने को बोध होता है इस बोध होने पर अपन भी उस प्रकार से सोच सकते हैं उसका योग से क्या नया आचरण आ इससे इससे क्या गुण पैदा हुआ उससे क्या गुण पैदा हुआ हरे योग संयोग में हम जांचने की एक रास्ता बन गए इस बनते बनते हम समझदारी का योग में आना है इसमें आ जाते हैं आ जाने पर पहला समझदारी क्या है सह अस्तित्व को समझना सह अस्तित्व क्या है सत्ता में संपर्क प्रकट प्रकृति दो भाग में जड़ चैतन्य जड़ प्रकृति को अपन माने हैं अभी तक वो मान्यता में कोई खास तकलीफ नहीं है पदार्थावस्था प्राणावस्था पदार्थावस्था में खनिज होते हैं प्राणावस्था में वनस्पति संसार होता है ये दोनों मिलकर के हम जड़ संसार कह रहे हैं दूसरा चैतन्य संसार को जीव संसार और मानव संसार को सम्मिलित रूप में हम चैतन्य संसार कह रहे हैं यह परम्परा का देन है परम्परा में स्वीकृत है परंपरा से ये बोध हो चुकी है ये अपने को पता है ऐसे जो जड़चैतन्य प्रकृति सत्ता में संपर्क है नाम दिया है, हम सत्ता, तक हम देख सकते हैं सत्य नाम दे सकते थे कुछ भी किंतु सत्ता नाम दिया क्योंकि वादा वादा वादाग्रस्त होना हम नहीं चाह वादा विवाद में फंसना हम नहीं चाहते यथार्थ बोध होना यथार्थ को बोध कराने के पक्ष में नहीं हो वादा विवाद से कुछ होता नहीं वन विवाद से क्या होता है हमारा पैरल क्विचीज हमारा समानांतर कोई चीज कल्पना में हम प्रस्तुत करना इसका इसका कोई अंत होता ही नहीं तो हम क्या किया सप्ताह नाम दिया किसको व्यापक वस्तु को सप्ताह में संप्रत वस्तु को सप्ताह में संप्रत जड़ चैतन्य प्रकृति ही सहस्तिक रूप में नित्य वर्तमान है सदा सदा के लिए वर्तमान है सदा सदा के लिए कार्यशील है स्थितिशील है वर्तमान स्थितिशील भी हो गतिशील भी हो इसका नाम है वर्तमान क्या बात हुई एक बहुत प्रमुख बात है यह स्थितिशील भी हो गतिशील भी हो